नमस्कार आज 8 जुलाई 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम श्रीमद भागवत गीता अंतर्गत गीतार्थ तो संग्रह का अध्ययन जो पिछले कुछ महीनों से करते आए हैं उसी क्रम में हम पिछली बार ग्यारहवें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे जो संक्षेप में उसको हम पुनः समझते हुए आज बारहवा अध्याय जिसको हम भक्ति योग कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे पिछली बार जो हमने अध्याय पढ़ा था ग्यारहवा अध्याय जिसे विश्व दर्शन योग कहते हैं जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन पर अनुग्रह करके दिव्य दृष्टि प्रदान की थी और जिस दिव्य दृष्टि से परमेश्वर के अद्भुत स्वरूप को अर्जुन ने देखा भगवान ने कहा कि ऐसा स्वरूप किसी भी जीव ने किसी अन्य जीव ने नहीं देखा है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ उस अद्भुत रूप को विशाल रूप को हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे रूप को भगवान का देखने के बाद अर्जुन थरथर कांपने लगे डर के मारे बेचैन हो गए कहने लगा कि मुझे कहीं भी आत्मा में शांति नहीं है मैं बेहद डरा हुआ हूं, और वो उस डर में भगवान से क्षमा भी मांगते हैं कि मैंने आपको ठीक से कभी पहचाना नहीं मैं तो आपको मित्र सखा यदुवंशी हे कृष्ण इस प्रकार के संबंधों से संबोधित करता है भगवान कहते हैं कि तुम डरो मत तुम देख रहे हो कि ये जो भीष्म द्रोण कर्ण ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं भगवान बताते हैं कि तुम देख लो ये पहले ही मारे जा चुके हैं वो कैसे बताते हैं क्योंकि परमेश्वर का स्वरूप समय से परे है उसमें भूत भविष्य वर्तमान तीनों का कोई भेद नहीं है इसलिए वो अत्यधिक विहंगम होने के कारण अत्यधिक भयानक प्रतीत हो हमें छोटे से उदाहरण से समझ लें कि हम अगर कई मंजिलों पर इमारत में हो खड़े हो अगर नीचे देखते हो तो हमें जो विहंगमता दिखाई देती है उससे बेचैनी बढ़ जाती है डर लगता है ऐसा ये तो एक छोटा सा उदाहरण है लेकिन परमेश्वर की विहंगमता में न केवल अंतरिक्ष वरन समय की सीमाएं भी अतिक्रमित हो जाती उनका भी उल्लंघन हो जाता तो उस विशालता को हृदयंगम कर पाना अर्जुन जैसे महारथी के लिए भी कठिन था क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि तुम वो उन जीवों को देखो जो संसार में आकर जा चुके हैं उन जीवों को देखो जो आज संसार में हैं और वो उस तरह से बहते हुए में समाहित हो रहे हैं जैसे नदियां समुद्र में समाहित होती जैसे नदियां समुद्र में समाहित हो जाती हैं वैसे ही समस्त सृष्टि समस्त जीव हर रचना जड़ चेतन प्रत्येक रचना परमेश्वर के उदर में समाहित हो रही है उनके खुले हुए मुख में प्रवेश करती है और उधर में समाहित हो रही है यानी वो ठीक वैसे ही जैसे एक पतंगा जलते हुए दीपक में समाहित हो जाता है और अपने अस्तित्व को खोकर वो एक लौ बन जाता है जैसे एक नदी अपने अस्तित्व को खोकर समुद्र बन जाती है वैसे ही समस्त सृष्टि की हर रचना जीव हो चाहे जड़ हो दोनों अपने अस्तित्व को खोकर परमेश्वर में विलीन हो रही है वो कहते हैं कि उनको भी देखो जो विलीन हो रहे हैं जो विलीन हो चुके हैं या जो आगे आने वाली सृष्टि है जो अब तक जीव संसार में नहीं उतरे थे उनको भी तुम देख लो वो सभी इन तीनों काल दिखा दिए समय से भी वो परे भगवान और अंतरिक्ष से भी परे है इसलिए हम उनको क्या बोलते थे दिक काल कलम विकलम यानी जो दिशा और काल के द्वारा नापे ना जा सके हम काल के द्वारा नापे जाते हैं इनकी उम्र पचास साल की इनकी उम्र साहठ साल की है हम और नापते हैं इनको कि इनकी ऊंचाई कितनी है छः फीट हैं इनका वज़न इतना है इस तरह से हम उनको दिशा से नापते हैं इसके अलावा हम काल से भी नापते हैं कि ये पुराना पुरानी बात है नई बात है आप पुराने ज़माने के लोग नए ज़माने के तो हम किसी को भी एक व्यक्ति को वस्तु को या किसी भी रचना को दिशा और काल से अंतरिक्ष और समय के सापेक्ष ही उसकी पहचान कर पाते हैं यानी कोई चीज़ हमको तभी पहचान में आती है जब उसका अंतरिक्ष में कोई रूप हो और उसकी समय के साथ उसका कोई परिवर्तन हो ये दोनों जो गुण जब नहीं होते हैं तो फिर हम उसको पहचान ही नहीं सकते और यही कठिनाई है कि हम भगवान को देख नहीं पाते पहचान नहीं पाते अर्जुन भी साथ में रहे लेकिन कृष्ण को पहचान नहीं पाए क्योंकि हम आकार को पहचानते हैं और आकार में होने वाले परिवर्तन को पहचानते हैं समय और अंतरिक्ष जैसा आज विज्ञान भी बोलता है और ये बात अध्यात्म में भी स्पष्टता अध्यात्म में कही गई है कि समय और अंतरिक्ष दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं उस तो समय के साथ में अंतरिक्ष जुड़ा है अंतरिक्ष का समय जुड़ा है और इनकेस दोनों के साथ में परिवर्तन जुड़ा है और क्या जुड़ा है आकार जुड़ा है यानी हम वास्तव में संसार में हर अचना को उसके आकार से पहचानते हैं उसके रूप से पहचानते हैं और उसके समय से होने वाले परिवर्तन से पहचानते हैं कि ये फूल बासी है ये ताज़ा है ये वृद्ध है ये जवान है ये बच्चा है इस तरह से हम उनको पहचानते तो हमारे समस्त पहचान उन पर आधारित है लेकिन भगवान को पहचानना इसलिए कठिन है वो समय और अंतरिक्ष दोनों से परे हैं और इस कारण वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को अपने में समाए हुए हैं और समस्त सृष्टि के पूरे ब्रह्मांड के समस्त विकास को अपने में समाहित किए हुए हैं इसलिए वो कहते हैं तुमको क्या देखना चाहते तो दूर की चीज़ इसमें देखो पास की इसमें देखो भविष्य को भूत को वर्तमान को इसमें देखो और जो वर्तमान में हैं उनका भविष्य भी देख लो वो सब कुछ मारे जा चुके हैं तुम तो निमित्त बनो अपना शौर्य का प्रदर्शन करो अपना उठाओ अस्त्र शस्त्र और इनको जो आतताइयों को नष्ट कर दो क्योंकि वो तो यूँ भी मारे चुके तुम तो श्रेय के भागी बनो तुम तो यश के भागी बनो क्योंकि जो होना है वो तो मैं पहले ही उनको मार चुका हूँ तुमको कोई पाप पुण्य से इसका कोई संबंध नहीं आपको कोई पाप नहीं लगना है कि तुमने कर्णों को मारा द्रोणाचार्य को मारा या विष्णु माँ को मारा तो तुमको कोई पाप नहीं लगना है क्यों कि तुम निमित्त मात्र हो वो तो पहले ही मारे जा चुके हैं इसलिए वो कहते हैं कि ये सब दृश्य को देखने के बाद अब तुम निश्चिंत हो जाओ अरे भगवान उनको भयहीन कर देते हैं क्योंकि भय के साथ में संशयहीन कर देते हैं क्योंकि तो संशय था कि अगर मैं इन्हें नष्ट करूँगा तो मैं पाप का भागी बनूँगा तो उन्होंने कहा कि कर्तव्य के मार्ग पर कर्तव्य को बिना किसी व्यक्तिगत कामनाओं से जोड़े जब कोई अपने कर्म करता है और उस कर्म को मुझमें समर्पित कर देता है ना हाँ कर्म फल की भावना नहीं है कि मैं जीतूँ ही जीतूँ एन केन प्रकारण नहीं मुझे अपना कर्तव्य पूर्ण करना है गलत को नष्ट करना है और दूसरा जो होना है उस पर मेरा कोई न अधिकार न कोई मेरी आग्रह जब बिना किसी आग्रह बिना किसी अधिकार के और बिना किसी व्यक्तिगत लालसा के जब कोई युद्ध करता है तो उस युद्ध के ना तो उसके परिणाम की कोई उसकी जवाबदारी होती है ना उसमें पाप या पुण्य का कोई समावेश होता है तो इसलिए अध्यात्म की मार्ग की राह किसी भी आध्यात्मिक मार्ग की राह पाप और पुण्य के बीच एक पतली लकीर से निकलती है एक वो पगडंडी है जहाँ पर न तो पाप एक तरफ छोड़ जाता है पुण्य एक तरफ छोड़ जाता है और ये बीच से है क्योंकि वही है जीने की कला जब हम पाप को और पुण्य को दोनों को दोनों से बचते हुए निकल जाए अगर हम पाप पाप में जीवन जिएंगे तो आगे आने वाली जिंदगी में कष्ट हैं और पुण्य की भावना से कर्म करेंगे तो भी आगे आने वाली जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है वो मिश्रित कष्ट हैं जहाँ पर कि राजयोगी बन जाता है आदमी राजयोग या ना राज जैसे रजोगुण का अधिक्य हो जाता है पुण्य से रजोगुण का अधिक्य हो जाता है तब आपको कोई बड़ी पदवी मिल जाती है कहीं मंत्री कहीं राजा ऐसे बन सकते हो किसी बड़ी पद पे पहुंच सकते हो उसके बाद में उसमें किए गए कर्म आपको पुनः फिर दुखी दुख देता है इसलिए रजोगुण दुख का कारण तमोगुण मोह का कारण है और सतगुण सत्य ज्ञान का कारण और सत्य ज्ञान के बाद में फिर आगे परमेश्वर की राह पर चलने वाला तीनों गुणों को छोड़कर ईश्वर को प्रेम करने लगता तो इस ज्ञान के साथ युद्ध करने पर हे कृष्ण कहते हैं कि हे है अर्जुन इस ज्ञान के साथ युद्ध करने पर तुम्हें किसी तरह का कर्मफल नहीं है तुम ये तो मरे हुए हैं तुमको निमित्त तुम तो निमित्त हो जैसे कि एक तीर चलाने से कोई मरता है तो तीर क्या करेगा तीर तो इंस्ट्रूमेंट है सहायक है उसकी मृत्यु का इसके पीछे कारण क्या है अब अगर हम एक ऐसा उदाहरण समझें कि सामने एक व्यक्ति खड़ा है और इधर से एक तीर चला और वो व्यक्ति अब उसका प्राणांत तो हो गया अब यहाँ पर उस तीर का क्या यहाँ पर तीर का कोई पाप पुण्य से संबंध है क्योंकि वो तो इंस्ट्रूमेंटल है न मात्र उस कार्य में उसके वध में सहायक है अब फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी अब इसके पीछे हम खोजें कि जिसने तीर चलाया उसकी लेकिन अगर वो तीर चलाया किस भावना से देह अभिमान से तीर चलाया तो कर्मफल का भागी? और अगर देह अभिमान से मुक्त होकर उसने कर्तव्य भाव से तीर चलाया उसने इस ज्ञान के साथ में चीर चलाया कि ये मेरा कर्तव्य है इसमें मेरा किसी भी तरह का योगदान नहीं इस कर्तव्य की पूर्ण पूर्णता होती है नहीं हो पाती है परमेश्वर को मैं सरेंडर करता तो उस स्थिति में वो पाप पुण्य दोनों से बचता है और आध्यात्मिक राज्य से अपन ने बात करी पाप पुण्य दोनों के बीच से निकलता तो यहाँ पर वो भगवान उसे ज्ञान देकर किसी भी पाप और पुण्य की भावना से मुक्त करते हैं कर्म फल से मुक्त कर और कहते हैं कि अब तुम उठाओ अपना कांडी उठाओ और अपने दुश्मनों पर प्रहार करो वो तो पहले ही जा चुके हैं तुम ये मत सोचो कि तुम उसको मारने वाले हो तुम तो निमित्त तो वैसे ही हो जैसे तुम्हारा तीर जैसे तुम्हारा तीर है वो निमित्तता उस तीर में है वही निमित्तता अब तुम में आ जाएगी कि तुम भी इंस्ट्रूमेंटल बन जाओगे अभी तक वो तीर में निमित्तता थी लेकिन तुम करता थे लेकिन अब करता मैं हूँ तुम तो निमित्त बन गए और मैं भी चूँकि कर्मफल से मुक्त हूं, क्योंकि मैं किसी से न तो मोह रखता हूं, न किसी से द्वेष रखता हूं, इसलिए इस क्रिया में न कहीं पाप है न कहीं पुण्य है इस तरह से भगवान उसे भाई मुक्त करते हैं वो फिर कहता है कि हे देव आप समस्त सृष्टि के आदि हैं आप इस समस्त सृष्टि के आधार हैं इस समस्त सृष्टि के सर्वोपरि पिता हैं ना आपको आगे से भी प्रणाम पीछे से भी प्रणाम दाएं से भी प्रणाम बाएं से भी प्रणाम भगवान से पूरी तरह से श्रद्धावान होकर और साथ ही साथ भययुक्त होकर साष्टांग प्रणाम करता है ना पूरी तरह से गिर जाता है और साष्टांग प्रणाम करता है और फिर उसके बाद उनसे उस प्रार्थना करता है कि मुझे आपका ये तेज देखा नहीं जाता मैं आपके इस तेज को देखने में असमर्थ हूँ पहले तो आप मुझे क्षमा करो हे करुणिधान कि मैंने आपको न जानकर न पहचान कर अशोभनीय वचन कहें खेल में भी हंसी ठिठोली में भी कभी खाना खाते खाते कभी खेलते खेलते तो मुझे आप क्षमा करो कि मैंने आपको नहीं पहचाना तब तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन शोक मत करो डरो मत मैं तुम्हें पुनः तुम्हारे उस सौम्य स्वरूप में दर्शन देता हूँ तुम जो चाहते हो कि एक हाथ में गदा हो और चक्र हो उस रूप में तुम देखना चाहते हो तो मैं तुमको उसी पीताम्बरधारी कृष्ण के रूप में आपको फिर से दर्शन देता हूं और इस तरह से वो अपना उस विशाल और भयंकर स्वरूप छिपाकर वो छोटे से नॉर्मल जिसे सामान्य जीव के मनुष्य के स्वरूप में आ गए अंततः अभिनव जी कहते हैं कि यहाँ पर एक बात हमको समझना आवश्यक है इस चैप्टर को बंद करने के पहले इस बात के अध्याय के समझ के पहले जैसे हम जो खोलते टेक होम मैसेज एना अंत में एक इसका जो सार है वो ये है कि हमारी चेतना को समझने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि समस्त सृष्टि में शुद्ध रचनाएं हैं शुद्ध और अशुद्ध रचनाएं हैं जो मिश्रित हैं और अशुद्ध रचनाएं हैं अब ये तीनों चीज़ें हर जगह हैं, चाहे वो व्यक्ति हो उसकी कही गई बातें हों उसकी लिखी गई रचनाएं हों उसकी बनाई गई रचनाएं हों उन सब में या तो वो शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं या शुद्ध और अशुद्धि का मिश्रण है लेकिन ये तीनों रूपों में मात्र चेतना ही प्रकट हो रही है ये बात आपको हृदय में अंगम अंगित कर अंकित कर लेना चाहिए ये हृदयंगम करना जरूरी है कि न केवल अभी तक हमारे भावना कहते शुद्ध शुद्ध ही परमेश्वर और शुद्ध शुद्ध मात्र परमेश्वर नहीं है वो मात्र माया है और अशुद्ध परमेश्वर कैसे हो सकते जो खाली करुणा करे वो परमेश्वर है लेकिन भगवान ने स्पष्ट कर दिया यहाँ पर कि जो कुछ भी है वो मेरा ही स्वरूप यहाँ पर कि तुमको जो शुद्ध रूप में दिखे अशुद्ध रूप में दिखे या शुद्ध अशुद्धि का मिश्रण जिसका शुद्ध, शुद्ध बोलेंगे वो भी सब परमेश्वर ही है तो ये भगवान अभिनवगुप्त पादाचार्य जी ने एक अंतिम श्लोक जिसको संग्रह श्लोक कहते हैं वो लिखा और इसके बाद में अब अर्जुन यहाँ से भक्ति योग शुरू होता है बारहवाध्याय जिसमें अर्जुन प्रश्न करते हैं कि है कृष्ण है वासुदेव आपने अपना जो कृपा करके मुझे रूप दिखाया है तब मेरे और भी कुछ प्रश्न और संशय उन्हें आप दूर कर ही दीजिए क्योंकि आज आपसे बड़ा मेरे को कौन मिलेगा जिससे मैं फिर बाद में प्रश्न करूं तो बताते हैं, आपने बताया कि जो मेरे भक्त हैं जो मेरे कई मेरी पूजा करते हैं मेरी आराधना करते हैं वो तो मेरे पास आ और जो छोटे छोटे देवी देवताओं के भक्त हैं वो छोटी छोटी कामनाएं पूर्ति कर देते हैं तो छोटे देवताओं को अगर आप अपनी छोटी कामनाओं को लेकर पूर्ति करो देवता छोटे नहीं हैं यहाँ ध्यान रखें देवता छोटे छोटे नहीं हैं वो हमारी छोटी छोटी कामनाएं उनको छोटा छोटा देवता बना देते हैं और हमारे निष्काम भाव से एक छोटे से देवता को की गई परमेश्वर पूजा भी उस छोटे से देवता को सर्वेश्वर बना देते सबसे बड़ा परमेश्वर बना देते इसलिए भगवान छोटे छोटे नहीं हैं वो देवता छोटे वो तो वो कहते हैं उन छोटे देवों के रूप में भी मैं ही हूँ उन छोटे छोटे स्वरूपों में भी मैं ही हूँ चाहे आप किसी भी छोटे से छोटे देवता का नाम ले लो उन रूपों में अब यहाँ पर किसी एक धर्म की बात नहीं करें वो समस्त धर्मों के समस्त देवी देवताओं जितने भी पूज्य हैं जो कि अलग अलग रूपों में जाने या पहचाने जाते हैं या पूजे जाते हैं उन समस्त रूपों में भगवान कहते हैं मैं ही हूँ आप तुम्हारी छोटे से कामना हम काम कहते हैं कि ऐसी चीज़ ये काम पूरा करेंगे विघ्न को करना है तो गणेश जी हर हर लेंगे इस तरह की बात अगर हम छोटे सी करते हैं तो वो देवता इसलिए छोटे से क्या हमारी कामना भी बहुत छोटी सी और इसकी वो पूर्ति करते थे अन्यथा किसी एक देवता को आप समर्पित भाव से बिना किसी कामना के परमेश्वर भाव से पूजा करो या उसकी आराधना करो तो वो आराधना सीधे सीधे कृष्ण कहते हैं कि मुझे तक या मुझसे मतलब है सर्वोच्च चैतन्य कृष्ण तक आ जाएगा कृष्ण के वो वो रूप नहीं यहाँ पर उस सर्वोच्च चैतन्य को बोलते हैं यहाँ पर गीता के संदर्भ में उसे वासुदेव तत्व तो बोलते, है। बोलते हैं। हम उसको परशु बोलते हैं। वेदांत उसको ब्रह्म बोलता है जो भी बोले लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता है वो नाम रूप से परे समय अंतरिक्ष से परे किसी रूप से परे है तो अब यहाँ पर वो पूछते हैं अर्जुन कि आपको जो आप कह रहे थे कि जो मेरी पूजा करेगा मेरा भक्त मुस्तक आ जाएगा और जो छोटे छोटे देवता की पूजा कर उसकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी तो ये जो स्वरूप आपकी जो पूजा करता है वो आपकी नगाह में ज़्यादा श्रेष्ठ है जो अभी आप ब्रह्म की बात कर रहे थे जो निराकार स्थिर अच्छुत वो अच्युत स्वरूप या जो स्थिर है और जो किसी से अलग नहीं हो सकता सृष्टि के कंकर से भी परमेश्वर को अलग नहीं किया जा सकता एक धूल के कण से भी अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि धूल के कण और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है इसलिए उसको अलग कैसे करोगे यानी उसको उससे कैसे अलग करोगे सारे संसार से मेरे को अलग कर दो मुझको मेरे से कैसे अलग करोगे संभव ही नहीं है किसी और से किसी और को अलग कर दो जब दो सत्ताएँ हैं संसार में तो उन दो सत्ताओं को अलग अलग किया जा सकता जैसे हमारे नज़र में आप अलग हो आपकी कुर्सी अलग है रामलाल अलग है श्यामलाल अलग है तो इनको दोनों का अलग किया जा सकता है जैसे तो रामलाल को इस कमरे में बंद कर दो श्यामलाल जी को उधर बिठा दो लेकिन जब एक ही सत्ता है तो उसमें अलग करना असंभव है तो इसलिए जब एक ही सत्ता की बात होती है तो अलग नहीं किया जा सकता इसलिए परमेश्वर को अच्छ्युत कहते हैं इनसेपरेबल यहाँ पर कि उसको किसी भी सत्ता के किसी भी कोने से किसी भी रचना से किसी भी छोटी बड़ी अच्छी बुरी या मिश्रित रचना से उसे अलग नहीं किया जा सकता यही अच्युत का मतलब है इसलिए वो कहता है कि भगवान का जो तुम्हारा अच्युत स्वरूप है जो अनमेनिफेस्ट है अव्यक्त स्वरूप है अव्यक्त ब्रह्म है अविनाशी ब्रह्म है अक्षर ब्रह्म है उसकी पूजा करने वाला उसकी आराधना करने वाला श्रेष्ठ है या आपकी आराधना करने वाला श्रेष्ठ है आपसे मतलब जिस रूप में आप मेरे को अभी दिखाई दे रहे हो इस रूप में पीताम्बरधारी कृष्ण के रूप में तो आप बताइए कि श्रेष्ठ कौन है तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त मुझ में मन लगा कर में अपना चित्त समावेश कर देता है वह मेरा प्रिय है और वो मुझ में ही समा जाता है वो मुझे ही प्राप्त करता है ये तो उन्होंने बताया कि जो मेरे मुझ में मन लगाता है लेकिन साथ में मन लगाने के साथ में उन्होंने क्या बताया जो समावेश प्राप्त कर लेते हैं समावेश प्राप्त करने का मतलब कि हमने योग की बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी कहीं हम कुछ एक्सरसाइजेज़ करते हैं हाथ पैर ऊपर नीचे करते हैं जो भी करते हैं उनको भी योग बोलते हैं ध्यान करते हैं उसको भी योग बोलते हैं लेकिन योग का क्या मतलब यहाँ भगवान कहते हैं कि सर्वोच्च योग वो है जो समावेश समावेश है ना तुम्हारी अपनी चेतना और परमेश्वरीय चेतना में अभेद का अनुभव वही सर्वोच्च योग है भगवान उसी योग की बात करते हैं कि जब आपकी चेतना और परमेश्वर की चेतना उसमें अब हम कहते हैं कि चेतना को भगवान आत्मा को परमात्मा में मिलाना तो मिलाने की जरूरत मिली मिलाई नहीं है मिलाना तब अलग है जो दो सत्ताएँ हो तब मिलाई जाती है वो तो पहचानना है खाली उसको परमेश्वर के स्वरूप में पहचानना पर्याप्त है क्योंकि आपको मिलाना नहीं है उसको खाली पहचानना है उसको मिलाएंगे कैसे कलेक्टर साहब कुर्सी के बाहर अगर सड़क पे भी हो तो कलेक्टर ही है उसको कुर्सी से मिलाने के बाद कहेंगे कलेक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं क्योंकि जो अपनी जगह पर है तो आत्मा स्वयं परमेश्वर है तो उसको सिर्फ पहचानना है उसी का नाम योग है तो इसी को कहते हैं समावेश तो जो समावेश है या तो वो तीव्र शक्तिपात से होता है गुरुकृपा से होता है आत्मकृपा से होता है इसका कई इसके कई कारण हो सकते हैं तो जो समावेश है वो हो तो फिर परमेश्वर के किसी भी रूप को आप आराधना कर रहे हो तो वो परमेश्वर तक पहुंच जाता है लेकिन जो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है अब निराकार ब्रह्म में क्या है वो अविनाशी है अव्यक्त है अनिर्वचनीय है सर्वव्यापी है अचिंत्य है अपरिवर्तनशील है अचल एवं ध्रुव है उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है समय और अंतरिक्ष से पड़े वह ध्रुव है ध्रुव का मतलब उसको खोजना नहीं पड़ता ध्रुव तारे को आसमान में कभी नहीं खोजना पड़ता सप्तारों को खोजना पड़ता है कि वो सप्तऋषि मंडल उधर चला गया सुबह सुबह इधर उड़गा था उधर चला गया लेकिन ध्रुव तारा तो एक ही स्थिर होता है क्योंकि वो पृथ्वी की कक्षा के सीधे सीधे सीध में है इसलिए कितना भी पृथ्वी गोल गोल घूमे वही बात है कि जो केंद्र में है वो स्थिर है जो केंद्र से परे है वो विक्षोभ है उसमें चलन है उसमें लेकिन जो केंद्र में है वो चलन से बच जाता है विक्षोभ से बच जाता है संसार की दौड़ से बच जाता है इसलिए ध्रुव तारा हमेशा हमको एक ही जगह दिखाई देता है क्योंकि वो स्थिर है तो ध्रुव तारे की तरह है भगवान क्योंकि उसको खोजने नहीं जाना पड़ता क्योंकि वो तो आपका अपना ही स्वरूप है उसको खोजने कैसे जाओगे खोजा उसको जाता है जो कहीं खो गया है आप खुद को खोजने निकलते हो तो अंतरयात्रा ही जरूरी है ताकि हम उन अज्ञान के पर्दों के बाहर अपने आप को खोज ले अज्ञान हमारे भीतर ही है परमेश्वर भी हमारे भीतर है अज्ञान को ज्ञान से दूर करने के बाद परमेश्वर अपने आप ही प्रकट हो जाता है उसका जो ग्लोरी है उसका जो स्प्लेंडर है अपने आप दिखाई देने लग जाता है उसके बारे में अभिनव गुप्ता जी कहते हैं कि जो योग की विशिष्ट शाखाओं की किसी विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है अब बहुत समझने की बात यह कि योग की कुछ विशिष्ट शाखाएं हैं जो आपको विशिष्ट प्रकार के ज्ञान देती लेकिन उन ज्ञान को कभी ना तो तुम स्थाई समझना ना जीवन की जो तीन अवस्थाएं हैं जो स्वप्न सुषुप्ति और जागृत उन तीनों अवस्थाओं में समान रूप से अनुभव करने वाले समझना यानी योग के द्वारा योग की विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा जो ज्ञान या ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान को कभी भी तुम स्थिर स्थायी मत समझ लेना लेकिन जब कोई सीधे सीधे अपनी चेतना की बात करता है सीधे सीधे अपनी चेतना पे आता अपने चैतन्य का अनुसंधान करता है स्वयं के चैतन्य स्वरूप का अनुसंधान करता है तो उसके अनुसंधान में जब ऐसे क्षण आते हैं जब एकाएक डर जाता है एकाएक रोमांचित हो जाता है हॉरिफिकेशन हो जाता है रूए खड़े हो जाते हैं रो उन परिस्थितियों में आत्मा एकाएक चमक जाती है क्यों चमक जाती है कि उस समय ये जो शिव है आत्मा रूपी शिव है ये पूरी तरह से निराश्रित हो जाता है क्योंकि इस कंपन के कारण शरीर अलग हो जाता है इस डर से कंप से एकाएक जो भय है इससे शरीर अब ये चीज़ हमको चिंतन करेंगे शायद जीवन में हमको कभी अनुभव में आ सके इसके लिए वो कहते हैं आपको अपना प्रयास करना है अपनी चेतना का ध्यान का अनुसंधान करने का चेतना पर ध्यान करने का और ऐसे किसी क्षण में आप उस चेतना का स्पष्टता अनुभव कर सकते फिर वो कहते हैं कि हम कई बार जो योग के साधन की बात करते योग के द्वारा हमको ये समावेश प्राप्त हो जाए तो बोलते योग की कि किसी भी क्रिया से समावेश संभव नहीं है वो क्या लिखते हैं अपने सनातन स्वरूप को जानने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं हो सकती क्योंकि जो तुम हो जो सनातन स्वरूप से तुम हो तुम्हारी सनातनता निर्विवाद है जो तुम हो ऐसा कभी समय नहीं था जब तुम नहीं थे और ना ऐसा कभी समय होगा जब तुम नहीं हो तो सनातनता को जानने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं हो सकती जैसे जल अगर जानना चाहे कि जल कैसा है तो उसे किसी साधन की जरूरत नहीं अग्नि अगर अग्नि को जानना चाहे तो उसको कोई साधन की आवश्यकता नहीं क्यों स्वयं ही अग्नि है आप अगर अपने आप को जाना चाहो तो लोग कहते हैं ना मुझसे ज़्यादा बेहतर मुझे कौन जानता है स्वयं को जानने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं होती कि मैं कोई किताब में पढूं कि मैं कैसा हूँ सांसारिक दृष्टि से हम कहते हैं मेरे को दर्पण की आवश्यकता है लेकिन चेतना को किसी दर्पण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह स्वयं का दर्पण है समस्त सृष्टि वो उसी चैतन्य का विस्तार है और वो स्वयं ही स्वयं का दर्पण है इसलिए अभिनव गुप्ता जी बड़े स्पष्टता कहते हैं कि चेतना को जानने के लिए किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अब उस पर ध्यान कैसे किया जाए निराकार स्वरूप पर अरूप पर ध्यान कैसे किया जाए एक तो विधि उन्होंने पहले बताई थी अपन ने बोला था, जब उन्होंने एक अध्याय में हमको ये बताया था कि वो अध्यात्म के रूप में अधिभूत के अधि यज्ञ के रूप में लेकिन अब यहाँ पर वो आपको अब उसके आगे तरीके बता ये तो हमने आंखों से बाहर की तरफ देखने की बात की थी अब हम अंतरयात्रा आरंभ करते हैं अब हमको अंदर देखना संसार में भगवान को देखने का विधि अभिनव गुप्ता जी ने बताई थी कि कैसा विस्तार से समझाई थी जो कृष्ण ने गीता जी में कही और अब हम अंतरयात्रा में भगवान को पहचानने का तो कहता है कि इसमें अब हमको आत्मा पर परमेश्वर के गुण आरोपित करना पड़ता है। सबसे पहले आत्मा पर परमेश्वर के गुण आरोपित करना, करना पड़ता है। तदंतर उसका ध्यान और चिंतन करना पड़ता है वो तदंतर उसका गौरव प्रकट हो जाता है क्या क्या गुण हैं आत्मा के परमेश्वर के गुण आत्मा पर आरोपित करना है यानी आत्मा पर हमको मानना है कि ये गुण आत्मा में भी वही है जो परमेश्वर के हैं जैसे वो पाप से मुक्त है परमेश्वर पाप से मुक्त है वो बुढ़ापे से मुक्त है वो मृत्यु से मुक्त है वो दुख से मुक्त है वो भूख से मुक्त है वो प्यास से मुक्त है वो सदैव संतृप्त है और वो अमोग क्रिया शक्ति से संपन्न है जिसको हम यहाँ शिव दर्शन में स्वतंत्र शक्ति कहते हैं यहाँ पर उसको अमोग क्रिया शक्ति कहते हैं अमोग क्रिया शक्ति का क्या मतलब हो अमोघ का, का मतलब होता है अचूक इनफेलेबल जो कभी भी फेल नहीं होती तो उस अमोग शक्ति से परमेश्वर संपन्न है तो ये हमारी आठों गुण ये जो आठ गुण बताएँ जो पाप से मुक्त है जरा से मुक्त है मृत्यु से मुक्त है भूख प्यास से दुख से मुक्त है जो सदा संतृप्त है और साथ ही साथ जो अमोघ शक्ति से संपन्न है अमोघ क्रिया शक्ति से संपन्न है तो ये आठों गुण अपनी आत्मा पर आरोपित करता है तदंतर उसका ध्यान करता है और जो ऐसा सफलता से करता है वो योगी भी मुझे ही प्राप्त होता है अब उन्होंने बता दिया कि तुम दोनों विधियों से किसी भी रास्ते से आओ पहाड़ पर इधर से चढ़ो या इधर से चढ़ो तुम दोनों परिस्थितियों में मेरे ही पास आओगे लेकिन दोनों में कुछ फर्क है उस फर्क को समझना आज हमको ज़रूरी है कि जब हम स्वरूप की आराधना करते हैं परमेश्वर के रूप की आराधना करते हैं तो हमको एक बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत होती हम उस रूप से पर है उस समावेश में जाने से हिचकते हैं हम उसको अलग समझते हैं अपने आप को अलग समझते हैं परमेश्वर को ऊपर समझते हैं अपने आप को नीचे समझते हैं वो स्वर्ग में है मैं धरती पर हूँ वो परमात्मा है मैं पापी हूँ वो दाता है मैं भिकारी हूँ इस भावना से हम करते हैं आरंभिक रूप से प्रार्थना से इमोशन यानी कि हमारे जो भावनाएँ हैं उनसे जुड़ने के लिए भगवान के लिए सब भावनाएँ अच्छी लेकिन विकास के लिए परमेश्वर से समावेश के लिए अब हमको परमेश्वर में और स्वयं में अभेद की भावना करना जरूरी है तभी हम परमेश्वर से समावेश की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ कठिनाई हमारे रूप से अटकने की है कई बार हमारा मन इतना चंचल होता है कि कई रूपों में अटक जाते हैं तो वो उन सबसे समावेश उससे हटने के लिए जो अद्वैत की भावना और यहाँ से अद्वैत की आराधना लेकिन अद्वैत की आराधना में थोड़ी कठिनाई है क्योंकि रूप में अधिष्ठान आसानी से मिल जाता है जो हमारा मन को अटकाने के लिए अधिष्ठान मिल जाता है और उसके अंदर हमको अपनी नाव को भर बीच समंदर में बिना किसी सहारे के स्थिर खड़ा करना पड़ता है वहाँ पर कोई अधिष्ठान नहीं मिलता कि हम इससे बांध दें नाव को वहाँ पर तो समुद्र और नाव और नाविक एक ही है और वहाँ तूफान उस तूफान में नाव डूबे चाहे खड़ी रहे चाहे वो किनारे पे चली जाए सब एक ही बात है वहाँ पर कोई भेद नहीं है इसलिए हमको वहाँ पर अधिष्ठान की समस्या आती है अवॉर्ड नहीं मिलता हमको कि किस पे टिकाएं अपने मन को दिमाग को इसलिए दोनों की अपनी अपनी अलग अलग विधियाँ हैं दोनों ही उत्तम हैं आप भगवान ने आगे बड़ा अच्छा क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं वो तो करुणा सागर थे क्योंकि हम इसकी तुलना अगर करें कि जैसा अष्टावक्र गीता का भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ उन्होंने सीधे सीधे एक रास्ता बताया कि बस ऐसा करना कोई विकल्प नहीं है कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है एक ही रास्ता है। और वो उन्होंने खड़े टेक सीधे सीधे सीधे सीधे ज्ञान का रास्ता बताया कि इसके सिवा जो रास्ते हैं सब मूर्खता है लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं किया उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा ना कर सको तो ऐसा करो और ऐसा भी नहीं कर सको तो ऐसा करो और फिर वैसा भी नहीं कर सको तो मैं और रास्ता बता दू ऐसा करो तो उन्होंने कहा तुम अगर मेरे अरूप पर नहीं ध्यान करो तो स्वरूप पर ध्यान करो स्वरूप पर ध्यान करो तो मुझमें समाविष्ट होने की भावना से करो <laughs> अब तुम्हारा मन मुझमें न लगे अब मान लो तुम कहो और भगवान में मन ही न लगे तो वो कहते हैं फिर तुम योगा करो ध्यान करो मौन रहने का प्रयास करो अंतर यात्रा के लिए विचारों से मुक्ति की प्रयास करो ध्यान और मौन के लिए योगा के लिए भगवान ने कहा कि अगर मेरे में मन नहीं लगता तो मत लगाओ और ध्यान और मौन करो वो कहते हैं कि अगर तुम मुझ में मन न लगा सको तो योग का सहारा लेकर ध्यान करो अब योग भी नहीं कर सको तो स्वयं को ईश्वर के कार्य में समर्पित कर दो आप कभी कभी ऐसा लगता है कि साला मन भी नहीं लगता ना कि ध्यान भी नहीं होता आँख बीचो तो विचार के कहाँ कांग जाते हैं ठीक है कोई बात नहीं भगवान सबको लेकर चल रहे हैं तुम तो उन्हीं स्थितियों को भी लेकर चल रहे हैं जो अपन अक्सर शिकायत करते हैं। हमारा मन नहीं लगता ध्यान कैसे करें भगवान का स्वरूप दिमाग में टिकता ही नहीं अब स्वरूप पर भी नहीं टिकता तो निरूपे तो की बात है हमारे स्वरूप पर भी नहीं टिकता और मन ही नहीं लगता उसमें भगवान में अब हम कहते हैं कि ध्यान करो तो साल ध्यान में भी हमारा मन नहीं लगता ध्यान में मन भटकता है तो तो कोई बात नहीं अगर तुम ऐसा ना कर सको तो मेरे किसी कार्य को करना आरंभ कर कैसे कि भैया मेरा कार्य क्या होगा इसको हम थोड़ा सा समझें कि भैया जैसे भगवान की सृष्टि है भगवान की सृष्टि में भगवान कोई ही ये समस्त सृष्टि का पालन करना है पालनहरता वही है इतना हम जानते हैं सृष्टि उसने बने पालन भी वही कर रहा है और संवार भी वही करेगा अब उसके पालन करने की क्रिया में हम क्यों ना इंस्ट्रूमेंट बन जाएँ क्यों ना हम सहायक बन जाएं जैसे उसको किसी को भूखे को भोजन देना है तो क्यों ना उसमें मैं निमित्त बन जाऊं तुम कर्ता बन गए कि मैंने भोजन दिया तो फिर तो कहीं बहुत दूर चले गए तुम किसी भी अध्यात्म की दिशा से दूर चले गए कि मैंने भोजन करवा दिया मेरी वजह से वो मरते मरते बच गया मेरे इलाज से वो सुधर गया न्या मरी जाता इस तरह से जब बातें हम सोचते हैं तो हम अध्यात्म से दूर हो जाते हैं लेकिन अगर हम इंस्ट्रूमेंटल बन जाते हैं कि भगवान सबका पालन करता है सबको भोजन कराता है तो मैं क्यों ना उसके कारण मैं निमित्त बन जाऊँ जैसे एक छोटी सी कथा थी प्रसंगवश याद आ गई कि एक गांव के बाहर एक तालाब था वो तालाब के किनारे कुछ संत आके रुके जो घूमक थे घूमते हुए आते थे और परमेश्वर का भजन करते रहते थे ईश्वर भजन करते थे आके भजन मंडली जैसा वो भजन कर रहे थे तो गांव का एक सेठ था वो सेठ ने अपने नौकर को भेजा तो उनको बोल दो कि आज वो भोजन हमारे यहाँ करें है ना बोले विनम्रता से प्रणाम करना चरण स्पर्श करना और फिर उनसे प्रार्थना करना कि आज वो भोजन हमारे यहाँ करें गया नौकर साष्टांग प्रणाम किया बोले हमारे मालिक साहब चाहते हैं कि आप सब लोग भोजन हमारे घर करें तो वो संत बोलते हैं उनमें से जो मुख्य संत थे वो बोलते हैं आज तुम भोजन करा दोगे फिर कल क्या होगा बोले था मुझे नहीं मालूम बोले अपने सेठ को पूछ के आओ पहले कि आज तुम भोजन करा दोगे फिर कल क्या होगा कल कौन भोजन कराएगा वो सेठ के पास गए तो सेठ ने बोला कि जाओ ये जवाब दे दो उन्होंने जवाब उसको सिखा दिया कि ये जवाब दे दो उन्हें क्या जवाब दिया जाके साहब कल भी आपको भोजन भगवान ने कराया था आज भी भगवान ही करा रहे हैं और कल भी भगवान ही कराएंगे मैं नहीं करा रहा हूँ न कल भी मैं नहीं करूँगा ना आज भी मैं नहीं करा रहा हूँ आपको बुला रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि मैं भोजन करा रहा हूँ है ना कल भी भगवान ने भोजन कराया था तो वो कहते हैं कि जिसने कल करवाया था वही आज भी करवा रहा है और कल ही वही करवाएगा तो बोलते हैं अच्छा तुम्हारे सेट को बोलो खाना वाना हम आ रहे हैं है ना क्योंकि उसके यहाँ या हमको उसको निरंकारी है उसको कोई अहंकार नहीं कि मैं भोजन करा रहा हूँ उन्हें कहा जिसने कल कराया था वही आज भी कराएगा और तुम्हारा कल भी व्यवस्था वही कराएगा तो इसको क्या बोलते हैं है? मुझ में मानना लगा सके तो स्वयं को ईश्वर कार्य में समर्पित कर जाए अब उसमें यहाँ पर आपको कोई ध्यान नहीं लगाना है आँख नहीं बीचना है कोई विचार में कंट्रोल नहीं करना है और किसी तरह की कोई क्रिया कर्म नहीं करना है न कहीं आरती पूजा करना लेकिन अब उसको ईश्वरीय कार्य में एक छोटा सा उदाहरण है कि ईश्वरीय कार्य में अपने आप को लगा देना है। तो ये भगवान कहते हैं कि वो भी मुझे प्रिय है जो ईश्वरीय कार्य कर रहा है और वो अंततः ईश्वरीय कार्य करते करते किसी न किसी दिन आत्मबोध से बोधित हो ही जाएगा उसको किस दिन शक्तिपात मिल जाएगा और किसी दिन वो मुझ में समावेश पा ही लेगा यानी उसकी यात्रा शुरू हो जाएगी अब ये भी नहीं कर सके कहते मेरे से ये भी नहीं हुआ है भगवान का काम भी नहीं हुआ अब मैं मे मेरे से नहीं हुआ है किसी का भी काम करूं और अनजान आदमी का काम करूँ किसी को भोजन कराऊं ना किसी को जूते पहनाऊं ये नहीं हुए मेरे से तो अब क्या करना अब अगर तुम मैं ये भी ना कर सको तो कहते फिर जो कर रहे हो वही करो तुम जो भी दुकानदारी कर रहे हो मकान बना रहे हो नोट छाप रहे हो जो कुछ करते हो करते रहो लेकिन आप मेरे शरण ले लो और समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर दो कितनी अच्छी सीक्वेंस बताई भगवान ने कितनी बढ़िया सीक्वेंस बताई कितना अच्छा क्रम बताया कितना सुंदर क्रम बताया भगवान ने कि आप हर स्तर पर लोगों के पास तर्क रहते कि मैं तो नहीं कर सकता मैं भगवान की पूजा आधे घंटे बैठ के ध्यान करने का टाइम ही नहीं मेरे पास भगवान को मैं कहता हूँ स्वरूप टिकता ही नहीं मेरे मन में ध्यान करने जाता हूँ तो मन कहाँ का कहाँ जाता है कहते कोई बात नहीं करो तो मेरे पास आ जाओ तो मेरे से नहीं होता ईश्वरीय कार्य भी नहीं होता मेरे से तो किसी और के काम ही नहीं होते ईश्वरी कार्य तुम तो भगवान जो संसार चला रहा है तो चला रहा है लेकिन मेरे से नहीं हो उसमें मैं कोई सहायक नहीं बन सकता तो उस परिस्थिति के लिए भगवान कहते ठीक है जो करते वो करो तुम दुनिया में जो भी कर रहे हो दुकान चला रहे हो मकान चला रहे हो नौकरी कर रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ा रहे हो जो भी कर रहे हो करो लेकिन अब इतना तो कर दो कि मेरी शरण हो जाओ शरणागत का भाव आ जाए कि है भगवान अब मैं तेरी शरण में तेरे को उबारना है और जो कुछ मैं कर्म कर रहा हूँ वो तेरे को ही अर्पण और जो फल आए वो भी तेरे को अर्पण तो हृदय से तो करना ही पड़ेगा लेकिन ये सब करने के लिए ये सब करने के लिए बड़ी कला की ज़रूरत है लेकिन बड़ी इतनी भी बड़ी नहीं कि हम नहीं कर सकें इसमें कला क्या है कि अगर हम भगवान के लिए फूल भी लाते हैं तो सड़े हुए बासी या चढ़े हुए फूल तो नहीं लाते ऐसे ही भगवान को जब कर्म समर्पित करेंगे तो उन कर्मों के स्वरूप पर निश्चित रूप से हमारी निगाह जाएगी हम क्या भगवान को दे रहे हैं क्या दे रहे हैं अगर हम गलत काम कर रहे हैं पाप कर्म कर रहे हैं फिर हम भगवान को समर्पित तो भगवान को कैसे समर्पित करेंगे शर्माएगी हमको भगवान को समर्पित करते कि हम काम जो कर रहे हैं वो समर्पण के लायक तो नहीं है भगवान को क्या समर्पित करेंगे हम तो छुप के काम कर रहे हैं उसको उसको कैसे समझ उसको तो वो खुद दिखेगा अगर हम एक बच्चा चोरी करके कोई चीज़ ले आता है और कहता पापा को समर्पित तो कैसे करेगा उसे डर लगेगा पापा दो थप्पड़ मारेंगे कि किससे किसकी चीज़ उठा के लाया वापस दे के आया तो ऐसे जब हम कर्म का समर्पण परमेश्वर को करते हैं तो हमारे कर्म अपने आप ही सही दिशा लेने लग जाते हैं और परमेश्वर को समर्पित करने से उस फल के प्रति हमारा हमारी आसक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और उसके बाद में हम उन कर्मफल से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं ये एक धीमी लेकिन निश्चित प्रक्रिया है इस प्रक्रिया से धीमे धीमे आपके अंतस को परिवर्तन होता ही है लेकिन ये प्रक्रिया निश्चित है जैसे अगर आप इस दिशा में चलोगे जिधर इंदौर है तो पहुंचोगे चाहे पैदल चलो चाहे कितने दिन लगे लेकिन आप पहुंचोगे जरूर क्योंकि आपकी दिशा सही है तो ऐसे भगवान ने आपको अलग अलग चार स्तर बताए कि अगर तुम निरूप नहीं तो स्वरूप का ध्यान करो स्वरूप में मन नहीं लगे तो योग करो योग नहीं कर सको तो ईश्वरी कार्य कर सको मेरा कार्य करो जो मैं करी रहा हूँ संसार के पालन उसमें इंस्ट्रूमेंट बन जाओ है ना तुम्हारे बगैर काम भगवान का नहीं अट रहा है ना लेकिन तुम उसका कार्य करके स्वयं का कल्याण कर लो और अंततः इतना भी तुमसे न बने तो जो कर रहे हो वो करते रहो लेकिन उसको मेरे प्रति समर्पण की भावना से करो और उसके फल से तुम मुक्त होने की कोशिश करो अब अंत में यहाँ पर वो कहते हैं भगवान कहते हैं कि क्रिया से ज्ञान उत्तम है किसी भी क्रिया से ज्ञान उत्तम है क्रिया का मतलब होता है अभ्यास या कोई भी प्रक्रिया प्रोसेस उससे ज्ञान उत्तम है कौन सा ज्ञान जो समावेश की ओर ले जाए तो समावेश परक ज्ञान क्रिया से उत्तम है लेकिन क्रिया से ज्ञान उत्पन्न होता है तो क्रिया आधार है और ज्ञान उसका शुभ फल है अब वो कहते हैं कि ज्ञान से ध्यान उत्तम है जो परमेश्वर के स्वरूप को निहारे परमेश्वर की ओर अग्रसर हो जो संसार के प्रति मौन की ओर ले जाए वो ध्यान उससे भी उत्तम है और कर्म फल का त्याग ध्यान से भी उत्तम है अब यहाँ पर अभिनव गुप्ता जी बड़ी एक बात बताते हैं अच्छी कि कर्म फल का त्याग आप तब तक नहीं कर सकते जब तक ईश्वरमयता प्राप्त न हो जाए क्योंकि तुम त्याग करोगे किसके भरोसे अगर हम कहते हैं कि ये काम मैं छोड़ देता हूँ तो मेरे को मालूम है कि बचावा काम कौन करेगा एक सर्जन आखिर में टाके लगाना छोड़ देता है कि असिस्टेंट है वो टाके लगा के आ जाएगा पट्टी वट्टी वो बांध देगा मैं घर जाऊँ मेरा काम हो गया मैंने अंदर का ऑपरेशन कर दिया है ना तो यहाँ पर वो किसके भरोसे छोड़ेगा अगर उसको मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर की सत्ता है जिस पर समर्पण है और उसको विश्वास है तो किसके भरोसे वो छोड़ेगा इसलिए उसे कर्मफल का त्याग और समर्पण ईश्वरता पाने के बाद ही संभव है तो आज की हमारी बात ही समाप्त करते हैं इस चर्चा को अगले हफ्ते अपन जारी रखें गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण व की जय सखी सरकार की जय करुणा की जय श्री देव